सदगुरु ओशो की प्रवचन वाला काहे होत अधीर ट्रैक आठ भक्त को पूर्ण होना है आओ प्राणाधार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 ध्यान के लिए बात है हाँ। क्योंकि पर की मौजूदगी से मुक्त होना है पर से मुक्त होना है तो परमात्मा से भी मुक्त होना होगा परमात्मा भी पर है बुद्ध ने भी इंकार कर दिया है ईश्वर से ये त्या तीन ध्यान की परंपराएं भारत में पैदा हुई परम ध्यान की परंपराएं तीनों ने ईश्वर को इंकार कर दिया है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 सेज नहीं भावे हो भक्त तो चौक चौक के उठाता है जैसे तुम किसी की प्रतीक्षा करते हो प्रेसी की प्रेमी की तो चौक चौक पड़ते हो दरवाजे पर हवा का झोंका आता है खड़खड़ होती भागे दरवाजा खोल के देखते हो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 अभी जाओ और पको और तैयार हो फिर लौटना कबीर कहते हैं ना प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए वैसे ही जलाउद्दीन की उस कहानी में उस कविता में प्रेसी कहते ये प्रेम का घर बहुत छोटा है इसमें दो नहीं समा सकते अभी जाओ फिर बरसों बाद प्रेमी लौटा फिर द्वार पे दस्तक दी वही सवाल कौन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 दूर से कोई गाए पपीहा पिया बिना तड़पाए पिछले सिकवे धो देती हूं प्रेम में होश भी खो देती हूं हर एक बात पर रो देती हूं आशा डूबी जाए पपीहा पिया बिना तड़पाए मेरा गीत है ले भी मेरी दूर से कोई गाए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 जहर कस पीवे हो अभरन देव बहाय बसंध है फार फारे हो त्यागी ज्ञानी छोड़ता है मगर छोड़ने में उसका अहंकार प्रबल होता है वह हिसाब रखता है भीतर कितने उपवास किए कितना धन छोड़ा कितना पद छोड़ा वो उसकी बार बार चर्चा करता है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 प्यास बुझी तो जी ना सकूंगा तोड़ दो मेरा जाम दीपक शीशे फूल सितारे छोड़ के बढ़चल कोई पुकारे जीवन है संग्राम कि अब मैं पी ना सकूंगा प्यास बुझी तो जी ना सकूंगा तोड़ दो मेरा जाम प्यास रसीला स्वप्न मिलन का मीत हमारे बालेपन का पीत हुई बदनाम कि अब मैं पी ना सकूंगा प्यास बुझी तो जी ना सकूंगा तोड़ दो मेरा जाम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 बिन कौन सिंगार शिंगारीस दे मारो हो उस प्यारे के बिना क्या श्रृंगार करें दीवानों से सिर फोड़ लेने का मन होता भूख न लागे नींद विरह विरये करके हो कैसी भूख कैसी नींद हृदय में एक कसक है एक कड़क है एक बिजली कौन कौन चाहती विरह हि करके हो मांग सिंदूर मसी पोछ अब पोछ डालो मांग का सिंदूर पहच डालो आंखों का अंजन काजल नैनजल धर के हो न पोछोगे तो भी बह जाएगा क्योंकि आंखों से जो वर्षा शुरू हुई है वो जो परमात्मा के लिए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 जब तक परमात्मा की आंख न पड़े तब तक न कोई श्रृंगार है न कोई भूख है न कोई प्यास है जेकर पी परदेश सुझावे हो रहे चरण चित लाई सोई धन आगर हो व्यर्थ समय न गाओ श्रृंगार में व्यर्थ समय न गाओ